पातंजल योग सूत्र साधनपाद विशेषा विशेष लिंग लिंगमात्रालिंगानि गुण प्रमाणी 19 विशेष भूतेंद्रिय अविशेष तन्मात्रा अस्मिता केवल चिन्ह मात्र महत् और चिन्ह शून्य प्रकृति ये चार सत्वादि गुणों की अवस्थाएं हैं यह पहले कहा जा चुका है कि योगशास्त्र सांख्य दर्शन पर स्थापित है यहाँ पर फिर से सांख्य दर्शन का ब्रह्मांड विज्ञान स्मरण कर लेना आवश्यक है सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है यह प्रकृति तीन प्रकार के उपादानों से निर्मित है सत्व रज और तम तम अर्थात केवल अंधकार स्वरूप है जो कुछ अज्ञानात्मक और भारी है सभी तमोमय है रज क्रिया शक्ति है और सत्व स्थिर एवं प्रकाश स्वभाव है सृष्टि के पूर्व प्रकृति जिस अवस्था में रहती है उसे अव्यक्त अविशेष या अविभक्त कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में नाम रूप का कोई भेद नहीं रहता इस अवस्था में ये तीनों उपादान पूर्ण साम्य भाव से रहते हैं उसके बाद जब यह साम्य अवस्था नष्ट होकर वैसम्यावस्था आती है तब ये तीनों उपादान अलग अलग रूप से परस्पर मृतित होते रहते हैं और उसका फल है यह जगत प्रत्येक मनुष्य में भी ये तीन उपादान विद्यमान हैं जब सत्व प्रबल होता है तब ज्ञान का उदय होता है रज प्रबल होने पर क्रिया की वृद्धि होती है और तम प्रबल होने पर अंधकार आलस्य और अज्ञान आते हैं सांख्य के अनुसार त्रिगुणमय प्रकृति का सर्वोच्च प्रकाश है महत या बुद्धि तत्व उसे सर्वव्यापी या सार्वजनीन बुद्धि तत्व कहते हैं जिसका प्रत्येक मानव बुद्धि एक अंश मात्र है सांख्य मनोविज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि में विशेष भेद है मन का काम है केवल विषय के आघात से उत्पन्न संवेदनाओं को भीतर ले जाकर एकत्र करना और उन्हें बुद्धि अर्थात व्यष्टि या व्यक्तिगत महत्व के पास पहुंचा देना बुद्धि उन सब विषयों का निश्चय करती है महत्व के अहम तत्व और अहम तत्व से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है ये सूक्ष्म भूत फिर परस्पर मिलकर इन बाहरी स्थूल भूतों में परिणत होते हैं उसी से इस स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है सांख्य दर्शन का मत है कि बुद्धि से लेकर पत्थर के एक टुकड़े तक सभी एक ही पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं उनमें जो भेद है वह केवल उनकी सूक्ष्मता और स्थूलता में ही है सूक्ष्म कारण है और स्थूल कार्य सांख्य दर्शन के अनुसार समग्र प्रकृति के परे पुरुष है वह जड़ नहीं है पुरुष बुद्धि मन धनमात्रा या स्थूलभूत इनमें से किसी के भी सदृश नहीं है वह सर्वथा अलग है उसका स्वभाव संपूर्णतः भिन्न है इससे वे यह सिद्धांत स्थिर करते हैं कि पुरुष को अवश्य मृत्यु रहित अजर और अमर होना चाहिए क्योंकि वह किसी प्रकार संघात का परिणाम नहीं है और जो किसी प्रकार संघात का परिणाम नहीं है उसका कभी नाश भी नहीं हो सकता ये पुरुष या आत्मा असंख्य हैं